मगरमच्छ की मास्टरपीस पेंटिंग मैक्स मगरमच्छ एक महान कलाकार बनने के लिए कड़ी मेहनत करता है वो हर दिन एक चित्र बनाता है पर लाख कोशिशों के बाद भी कोई उसके स्टूडियो में कोई पेंटिंग खरीदने नहीं आता अंत में हाथी अपने कमरे की दीवार पर लटकाने के लिए कुछ खास ढूंढता है लेकिन मगरमच्छ के चित्रों में से केवल एक को चुनना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि वे बहुत सुंदर हैं क्योंकि वे बहुत सुंदर हैं हाथी का निर्णय मगरमच्छ के लिए प्रेरक साबित होता है वो अपने पहले ग्राहक को खुश करने के लिए अपने उत्साह को और भी अधिक रचनात्मक ऊंचाइयों पर ले जाता है उसके आश्चर्यजनक परिणाम निकलते हैं और सच्चे अर्थों में एक उत्कृष्ट कृति बनती है कल्पना की शक्ति के लिए एक सुंदर श्रद्धांजलि मगरमच एक महान कलाकार था वो कड़ी मेहनत करता और हर दिन एक नया चित्र बनाता था लेकिन कोई भी स्टूडियो में उसकी पेंटिंग खरीदने नहीं आता उसके बगल में एक हाथी रहता था उससे अपने घर से बहुत प्यार था हालांकि उसे घर में कुछ कमी भी लगती थी घर सुंदर दिखने के लिए हाथी को दीवार पर टांगने के लिए एक अच्छी पेंटिंग की ज़रूरत थी मैं अपने पड़ोसी आर्टिस्ट से मिलने जाऊंगा, हाथी ने कहा। शायद वो मेरी मदद कर सके फिर वो मगरमच्छ के घर गया और उसने दरवाजा खटखटाया हेलो मगरमच्छ ने कहा मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मैं एक पेंटिंग खरीदना चाहता हूँ हतीने का पेंटिंग के बिना मेरा घर बहुत खाली खाली लग रहा है मगरमच्छ बहुत प्रसन्न हुआ उसने अपने ब्रश को एक कोने में फेंका और फिर अपनी सारी पेंटिंग निकाली आती को सभी पेंटिंग इतनी सुंदर लगी कि वह तय नहीं कर पाया कि वह उसमें से कौन सा खरीदे मेरे दिमाग में एक विचार है मगर नचने का मैं आपके लिए कुछ खास पेंट करूंगा पेंट करूंगा। आपको उस पेंटिंग में वो हर चीज दिखेगी जिसे आप देखना चाहते होंगे कृपया कर आप अगले हफ्ते वापस आए हाथी उत्साहित होकर घर लौटा उसे जल्द पता चला कि जब आप किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं तो एक हफ्ता बहुत ही धीमी गति से बीतता है इसलिए उसने अपने घर को पेंट करना शुरू कर दिया फिर उसने पिछले हफ्ते के अखबार दोबारा पढ़े अंत में हाथी के लिए अपनी नई पेंटिंग लेने जाने का दिल आ गया मगरमच्छ ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया यह स्पष्ट था कि उसने पेंटिंग पर कड़ी मेहनत की थी हर जगह पेंट के ट्यूब और ब्रश बिखरे हुए थे और उसके कपड़ों पर भी रंग पुता था एक मुस्कान के साथ मगरमच्छ ने एक पेंटिंग उठाई और उस हाथी को दी यह रही आपकी विशेष पेंटिंग मगरमच्छ ने गर्व से कहा लेकिन मगरमच्छ हाथी ने का इस पर कुछ भी नहीं बना है यह तो एकदम कोरी खाली है यह खाली दिखती है मगरमच्छ ने चुपचाप कहा लेकिन आप अपनी आंखें बंद करें और किसी भी चित्र के बारे में सोचे एक बर्फीला दृश्य हाथी ने का और फिर उसने अपनी आंखें बंद की उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब उसे शानदार सर्दियों में बर्फ पड़ने वाला एक चित्र दिखाई दिया जैसा कि अक्सर क्रिसमस कार्ड पर बना होता है शानदार उछिला मैं इसे ले जाऊंगा फिर हाथी ने पेंटिंग के पैसे दिए और उसे अपने घर ले गया ने चित्र को ध्यान से दीवार पर लटका दिया और वो उसके सामने अपनी बाद नीले पहाड़ों और सूर्यास्त के साथ एक ट्रॉपिकल दृश्य दिखाई दिया तभी उसे घोड़े पर एक सवार दिखाई दिया हाथी खुद उसकी बागडोर थामे हुए था उसने घोड़े को दौड़ाया और रात भर सरपट दौड़ा पेंटिंग लगातार बदलती रही मगर मच्छ बिल्कुल सही था हाथी को भी वो एक नायाब कृति लगी इस तरह दिन बीतते गए और हाथी मुश्किल से ही अपनी कुर्सी से उठा उसके कारण उसका बगीचा उजाड़ होने लगा एक रात बहुत गर्मी थी और हाथी को नींद नहीं आ रही थी वो बिस्तर में इधर उधर करवटें बदल रहा था यह बड़े अफसोस की बात है कि मेरे उत्कृष्ट पेंटिंग मेरे सैन में नहीं है अगर होती तो मैं इस समय हिमपात का आनंद ले सकता था उसने सोचा लेकिन जब उसने अपनी आँखें बंद की तो सफ़ेद पहाड़ों में एक छोटा सा गाँव उसे बहुत स्पष्ट दिखाई दिया दूसरा आ, आकाश में से नीचे बर्फ गिर रही थी हाथी अपने बिस्तर से कूदा यह क्या हो रहा है में चिल्लाया। उसने बार-बार अपनी आंखें बंद की हर बार वो जो कुछ पीछे आता था वो प्रकट हो जाता था चाहे वो कहीं भी हो रसोई में या हॉल में वैसे हो पेंटिंग स्थायी रूप से अभी भी बैठक वाले कक्ष में लटकी हुई थी अगली सुबह हाथी अपने पड़ोसी के पास वापस गया मगर मच, उसने गुस्से उस में कहा तुमने मुझे धोखा दिया है देखो मुझे एक असली पेंटिंग चाहिए आप चाहें तो उसे बदल सकते हैं मगर मचने का वो बिल्कुल परेशान नहीं था आप जो चाहें वो पेंटिंग चुन सकते हैं एक बार फिर हाथी अपना मन नहीं बना सका सूर्यास्त समुद्र में एक जहाज़ फलों के साथ एक शांत जीवन ये सभी पेंटिंग बहुत सुंदर थी लेकिन उस जैसी मास्टर कृति जैसी वहाँ कोई अन्य तस्वीर नहीं थी मैंने आपसे क्या कहा था मगर का यह पेंटिंग एक बहुत ही विशेष पेंटिंग है हाँ तुम्हारी बात सही है हाथी ने उत्तर दिया अब मैं उस उत्कृष्ट कृति की वास्तविक सुंदरता को समझ रहा हूँ फिर तो उसने उस सफेद कैनवास को अपनी बांह के नीचे रखा और जल्दी से घर वापस आ गया वो अब खुशी खुशी अपनी कुर्सी पर बैठ गया और वो हमेशा के लिए खुश रहने लग गया और मगरमच्छ उसने उस उन असाधारण सफेद पेंटिंग जैसी अन्य तमाम पेंटिंग बनाई जो अब भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है हर जगह संग्रहालय में उनकी प्रशंसा होती है समा...